नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग हट के एक करियर के बारे में बातें करने वाले हैं जैसे हमने देखा कि मैनेजर्स होते हैं तो सीनियर वरिष्ठ प्रबंधक कैसे बन सकते हैं और उनका करियर कैसे आप एक कर सकते हैं किस तरह से इस आ, मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं मैनेजर लेवल का काम कैसे आप संभाल सकते हैं इन सारी बातों को आज हम लोग सुनने वाले हैं वैसे ये कोई ट्रेड नहीं है लेकिन आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते हो तो असिस्ट मैन असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे आप अपने काम के जरिए आप मैनेजर बनते हैं फिर सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो आइए ये भी एक प्रोफेशनल प्रभावी करियर संपूर्ण मार्गदर्शक हम लोग करने वाले हैं इसको ऐसे ट्रेड नहीं लेकिन एक मार्ग दर्शिका के रूप में आज के करियर ऑप्शन में इस बात को सुनेंगे वरिष्ठ प्रबंधक कैसे बने सीनियर मैनेजर का पोस्ट कैसे मिलता है और क्या क्या काम उन्हें करना पड़ता है साथियों आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तेज से बदलते कॉपरेट एवं संस्थागत वातावरण में वरिष्ठ प्रबंधक का सीनियर मैनेजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ये पद केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक नेतृत्व रणनीति जिम्मेदारी और परिणाम का प्रतीक है जो व्यक्ति इस स्थल तक पहुंचता है वो संगठन की दिशा संस्कृति और सफलता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है आप देखेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक कौन होता है वरिष्ठ प्रबंधक वो अधिकारी होता है जो किसी संगठन के एक बड़े विभाग प्रोजेक्ट या यूनिट की योजना संचालन और निगरानी करता है वो मिड लेवल मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट जैसे डायरेक्टर वीपीसी यू के बीच सेतु का कार्य करता है सरल शब्दों में कहें तो सीनियर मैनेजर वो व्यक्ति हैं जो सोचता भी है और करवाता भी है तो ये दोनों चीज़ें जो है उनके कंधों पर होता है साथियों इस बात को समझने की कोशिश करेंगे आज पूरे एपिसोड में और मैं चाहूँगा कि कहीं आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके आ, और कुछ समझ चाहिए या और कुछ बातें या सवाल आपके मन में उठ रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा तो आप चौरानवे 14-15, 14-15 इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप कमेंट लिख भेज सकते हैं अपने सवाल ताकि हम अगले एपिसोड में उस बात पर जिक्र करेंगे साथ ही एक महिला नेतृत्व की मिसाल स्मिता देशमुख की कहानी ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक सीनियर मैने मैनेजर बनकर अपने जीवन में बहुत कुछ इन्होंने किया हज़ारों कर्मचारियों के लिए मिसाल बनी साथियों स्मिता ने करियर की शुरुआत तो एच आर एग्जीक्यूटिव के रूप में की शादी और बच्चों के बाद करियर छोड़ने का दबाव था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने एडजस्ट किया, किया, मैनेज किया। और उन्होंने स्किल्स पर काम करना शुरू किया लोगों को समझा और एक सशक्त टीम बनाई आज वो एक प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर एच है और दो से अधिक कंपनियों के कर्मचारियों की जिम्मेवार संभालती है और उनका एक कहना है कि नेतृत्व जेंडर नहीं बल्कि गुण देखता है साथियों कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें जेंडर के ऊपर भी आधारित है ऐसा नहीं है मैनेजर पोस्ट जो है सबके लिए चाहे महिला हो या आ, मेल हो या व्यक्ति हो सबके लिए ज़रूरी हैं तो गुण देखे जाते हैं किसी भी पोस्ट में ना की जेंडर तो आई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ उसके बाद फिर बातें करते हैं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए और किन किन बातों की जरूरत है और कैसे एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उन्हें देखा जाता है और उन्हें किन किन चीजों की जिम्मेवारी मिलती है आप सुनाए हैं रेडियो वन पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो चिन नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में हम लोग बातें कर रहे हैं सीनियर सीनियर मैनेजर के रूप में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में वरिष्ठ प्रबंधन की मुख्य ज़िम्मेदारियां होती है साथियों जैसे कि आप देखेंगे रणनीतिक योजना बनाना अब क्या होता है कि सीनियर मैनेजर लेवल पे जब आप पहुँच जाते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा कर्मचारी का संगठन होता है संगठन के लक्ष्य के अनुसार दीर्घकालीन योजनाएं तय करना बिजनेस ग्रोथ, लागत नियंत्रण और गुणवत्ता सुधार पर फोकस करना दूसरा है टीम लीडरशिप और मेंटरिंग, मैनेजर्स और टीम लीडर्स का दिशा देना कर्मचारियों की क्षमता विकसित करना तीसरा है निर्णय लेना और समस्या समाधान करना मुश्किल परिस्थितियों में तेज और सही निर्णय जोखिमों का आकलन और समाधान करना चौथी बात है परफॉर्मेंस मान्टरिंग जहाँ पर के और टारगेट्स की निगरानी रिपोर्टिंग और रिव्यू मैट्रिक्स। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना और आखिरी बात आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जहाँ पर आप क्लाइंट पार्टनर्स और टॉप मैनेजर से अच्छी संवाद करना क्योंकि साथियों ये जो स्टेक होल्डर होते हैं ये आपके ग्राहक भी होते हैं आपके पार्टनर भी होते हैं और अच्छे मैनेजर भी होते हैं तो इन सभी के साथ समन्वय बना के रखेंगे तो आप बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे तो इसीलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी आपके पास एक अच्छी कला है जिसको आपको सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए साथियों आइए आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा वरिष्ठ प्रबंधक बनने के लिए शिक्षा की कितनी ज़रूरत है हाँ हालांकि ये फील्ड अनुभव आधारित है फिर भी कुछ शैक्षणिक योग्यताएं बेहद सहायक होती हैं। जैसे आप देखेंगे आ, खास किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएट तो होना जरूरी है फिर उसके बाद आता है एम बी एम विशेष रूप से फाइनेंस एच मार्केटिंग ऑपरेशंस, फिर इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट डिग्री टेक्निकल सेक्टर में कुछ क्षेत्रों में CA, CS, सी जैसे प्रैक्टिकल प्रोफेशनल डिग्रियाँ भी आपके काम आ सकती हैं साथ ही उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ आवश्यक स्किल्स भी बहुत बहुत ज़रूरी है तो उसके बारे में आगे बात करते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गिर आप सुनाए हैं वन जीरोनते रहो मुस्कुराते रहो Tumne hasee banaya, tumne hasee banaya. Hamko bhi is jaan, hamko bhi is jaan. Tum sah hasee. रचना है सब तुम्हारी रचना है सब तुम्हारी तू तु है जहां से है किसको नमस्कार साथियों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और जो बातें आपको बता रहे हैं वो ठीक से आप समझ पा रहे हैं साथियों मैं चाहूँगा अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है सीनियर मैनेजर बनना है तो कुछ आवश्यक चीज़ों पर ध्यान देना है कुछ आवश्यक कौशल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्किल्स इन बातों पर अगर आप अवश्य रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे सीनियर मैनेजर बहुत जल्दी बन सकते हैं देखिए एक सफल वरिष्ठ प्रबंधन के अंदर व्यक्ति के अंदर आ, कुछ कौशल होने आवश्यक है जैसे सबसे पहली बात आता है लीडरशिप स्किल टीम को प्रेरित करना दिशा देना और विश्वास पैदा करना दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल स्पष्ट प्रभावी और आत्मविश्वास पूर्ण संवाद लिखित और मौखिक दोनों तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता डेटा अनुभव और विवेक के आधार पर निर्णय चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों की भावनाओं को समझना और संतुलन बनाना पांचवा है टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट हेडलाइन और दबाव में भी परिणाम देना है जैसे कि आप सभी देखते हैं टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट की बात आती है जहां पर हाफ वर्कर्स को एक डेडलाइन दे उन्हें इस टारगेट के टाइम पर पूरा करना है और थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी दबाव का मतलब एक अच्छा इंटेंसीटिव आपने क्लियर किया उनको बोनस के बारे में बताया तो निश्चित तौर पे वो डेडलाइन पर इस पॉजिटिव दबाव से काम अच्छे से कर सकते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप संतुलित भावनाओं को समझ उन्हें प्यार से इस बात को बता सकते हैं तो दोनों तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और कई बार देखा गया बहुत सारे फिल्म इस पर बनी है सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर के रूप में या एक मैनेजर को किस तरह से डिसीशन देना पड़ता है कई बार आपने देखा होगा कि जो इरो होता है उसकी कंपनी में ऑर्डर्स तो आ जाते हैं लेकिन अचानक ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो उनके सारे जो चीज़ें हैं थरी की थरी पड़ जाती हैं और जो महिलाएँ काम करती हैं उनके जीवन में भी क्योंकि बिना पेमेंट किए उनके जीवन का हर महीने का जो रूटीन है वो रुक जाता तो ऐसे में छः महीने तक अगर मैनेजरों ने पेमेंट नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा लेकिन फिर भी वहाँ पर एक टर्निंग स्टोरी आती है छः महीने तक मैनेजर ने उन लोगों के साथ इतना अच्छे से व्यवहार किया और इसके पहले उनके अच्छा व्यवहार को देखकर वो महिलाओं ने कर्मचारियों ने उस मैनेजर को कहा कि आप जब पेमेंट देंगे तब आपके आप दे दीजिएगा लेकिन आपका कम आ, काम है जो वो बंद मत कीजिएगा हम बिना पेमेंट के काम करेंगे तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर का एक महावना जो है लोगों के साथ का व्यवहार काम आता और है और महिलाएँ जो हैं उनको बिना पेमेंट के छः से सात महीने काम करती हैं उसके बाद एक बड़ा ऑर्डर आता है और उसके बाद वो बड़े ऑर्डर को सभी मिल जद्दोजहद मेहनत करके पूरा करते हैं और उनका पेमेंट आते ही सात सात महीने का पेमेंट और बोनस उनको मिल जाता है तो साथियों कई बार एक ब्रेक मिलता है हमारी जीवन में जो हमारे अच्छाई के लिए होता है लेकिन इस अच्छाई को समझने के लिए एक मैनेजर को अच्छा लीडर होना ज़रूरी है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है तो यहाँ पर मैं एक और बात करूँगा करियर ग्रोथ अगर आप चाहते हैं वरिष्ठ प्रबंधक बनने के लिए एक सफ़र तय करना होता है जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप शुरू शुरू में लग जाएंगे उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे फिर मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर और उसके बाद जनरल मैनेजर डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट सीईओ ये सफर आठ से 15 वर्षों का अनुभव से तय होता है साथी डायरेक्टली कोई सीनियर मैनेजर नहीं बनता लेकिन कुछ टप्पे से यहाँ पर पहुँचना होता है और उसके बाद और दो बड़े पोस्ट भी आपको मिल जाते हैं लेकिन उसके लिए आपको मैंने जो स्टोरी बताया वैसे आप लोगों के साथ कितना कनेक्ट होते हैं कितना अच्छी तरह से काम करते हैं उसके ऊपर सारी डिपेंडेबिलिटी रहती है साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सैलरी और अवसर की तो अवसर और सैलरी बहुत है लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये बताऊँ एक ब्रेक ज़रूर लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैवी होंगे साथ ही यहाँ पर सैलरी और अवसर की बात करें तो भारत में वरिष्ठ प्रबंधक की औसत सैलरी जो है 12 लाख से 30 लाख रुपए हर महीने होती है मल्टीनेशनल कंपनी में इससे भी अधिक हो सकता है अब यहाँ पर सेक्टर के अनुसार अवसर प्राप्त होते हैं कि आप किस सेक्टर में कॉर्पोरेट में बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में हो आईटी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो या फिर एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हो या फिर मीडिया और एजुकेशन से जुड़े हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं आप किस तरह के सिचुएशन या किस तरह के संस्थानों से जुड़े हों तो डिपेंड करता है कम ज़्यादा होती रहती है लेकिन आपको मिनिमम 12 लाख से 30 लाख प्रति महीना अवश्य मिल जाता है इस बीच के अंदर तो आइए जाते जाते मैं एक और कहानी आपको जरूर बताना चाहूँगा जो एक सीनियर मैनेजर के लिए उपयुक्त कहानी है साथियों मैं एक राहुल वर्मा की कहानी आपको बताना चाहूँगा एक साधारण कर्मचारी से वरिष्ठ प्रबंधक बन गए इनकी सफल कहानी ये है राहुल वर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में नौकरी ज्वाइन किया और शुरुआत हुई यहाँ से शुरुआत में सैलरी बहुत कम थी लेकिन उन्होंने सीखने की बहुत ज़्यादा भूख थी उन्हें पैसों की नहीं लेकिन वो हर चीज़ सीखना चाहते थे बस ये सीखने की जो जिज्ञासा है उनको अपने मुकाम तक ले गया उन्होंने हर प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट को बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी से किया सीनियर से सीखते रहें और एमबीए पार्ट टाइम करते रहें पढ़ाई भी करते रहें और जब टीम में समस्या आती थी राहुल समाधान लेकर आ जाते थे और वो समाधान पाने के लिए दिन और रात एक कर देते थे बस उनकी ये मेहनत और लगातार सीखने की जिज्ञासा जो है लगातार उन्होंने काम किया दस साल तक पढ़ाई भी कर ली पूरी एम भी पूरा किया और काम भी करते रहें दस साल बाद वही राहुल उसी कंपनी में एज ए सीनियर मैनेजर ऑपरेशन्स करते हैं अभी तो एक अच्छा सीनियर मैनेजर बनकर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो कहने का बाद ये है साथियों राहुल का कहना था पद नहीं दृष्टि आपको बड़ा बनाती है तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि आप कैसे अपने कार्य को देखते हैं कैसे आप उन चीज़ों को देखते हैं आपका नजरिया क्या है वरिष्ठ प्रबंधन बनने के लिए इसमें जो फायदे हैं वो है समाज और संगठन में सम्मान प्राप्त होता है निर्णय लेने की शक्ति आपको मिल जाती है उच्च आय और स्थिरता रहती है स्वयं के व्यक्तित्व का विकास होता है भविष्य में टॉप लीडर बनने का मार्ग मिल जाता है साथियों यहाँ पर चुनौतियाँ भी कम नहीं है क्योंकि अधिक जिम्मेवार और दबाव के कारण चुनौतियाँ भी बढ़ जाती हैं वर्क लाइफ बैलेंस की चुनौती होती है हर निर्णय का असर पूरे संगठन पर होता है क्योंकि आप अकेले नहीं आपके साथ पूरा संगठन जुड़ा रहता है लेकिन सही दृष्टिकोण और संतुलन से ये चुनौतियाँ अवसर बन जाती है साथियों निष्कर्ष यही है कि वरिष्ठ प्रबंधक का करियर उन लोगों के लिए है जो सोचने से आगे बढ़कर नेतृत्व तो करना चाहते हैं ये पद मेहनत धैर्य सीखने की निरंतरता और मूल्यों के साथ आता है यदि आप लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं ज़िम्मेदारी लेने से नहीं घबराते और बड़े सपने देखते हैं तो सीनियर मैनेजर आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप भी एक अच्छे सीनियर मैनेजर बने और शुरू निचले स्तर से कीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से सीखते जाएं सीखते जाएं अगर आपकी पढ़ाई में कहीं कुछ कम है तो उसे भी पार्ट टाइम करते जाएँ ताकि आप जब सीनियर मैनेजर बन जाएँ तो आप सबके लिए सल्यूशन बने है ना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 में मंग शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, आ रहा। दुख शांति का अंधेरा जा रहा जागुठी भारत की हैं सन्नारियां सदगुणों से सज के ब्रह्मा कुमारिया जागुठी भारत की हैं सन्नारियां सदगुणों से सज के ब्रह्मा कुमारिया मंदिरों में जिनके जगराते ओ जगाती सी जिती मन चारिया शांति का सागर लहर लहरा रहा लहरा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, आ रहा। दुख शांति शांति दाता शिव पिता को जानिए आत्मा में शांति मैं हूँ मानिए शांति दाता शिव पिता को जानिए आत्मा में शांति मैं हूँ मानिए शांति का बण्ड धर्म है पहचानिए शांति का परिचम पुनः फहरा रहा, रहा। शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा दुख शांति का अंधेरा जा रहा जा रहा शांति